शो टॉक अथा तो भक्ति जिज्ञासा नंबर टू पहला प्रश्न जीवन क्या है ऐसे प्रश्न सरल रखते सभी के मन में उठते हैं, पर ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं ऐसे प्रश्न वस्तुतः प्रश्न ही नहीं है इसलिए उनका उत्तर नहीं जीवन क्या है इसका उत्तर तभी हो सकता है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 क्योंकि वह रोशनी किसी तेल पर निर्भर नहीं बिन बाती बिन तेल अकारण है वही जीवन का सार है वही जीवन का क्या है उत्तरों में नहीं मिलेगा समाधान समाधि में समाधान है